तो शक्तिशाली मति उन आत्मसूर्य के बादलों को हटा देगी आत्मसूर्य, सूर्य आत्म परमात्मा के ऊपर जो बादल पड़े हैं, वो हटा देगी वो बादल हटते ही डिठो मुख शहन साजो हिरे थिम करार लथा रोग शरीर जा मुझे सतगुर जय दीदार वो अज्ञान अविद्या के बादल हटते ही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 हकीकत में लगता है कि हम बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं फलाने से प्रेम करते हैं, वास्तव में हम वासना से इंद्रियों से प्रेम करते है जयराम जी की हर वासना पूर्ति में जो सहयोग कर रहे हैं, तो उनको अपना खिलौना बनाते हैं। ऐसी पत्नी पति से प्रेम करती हुई देखती है लेकिन वो अपनी वासना से प्रेम करती जब वासना से प्रेम होता है तो प्रेम के नाम से एक दूसरे का शोषण होता है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 किसी का होने की मैं पत्नी का हूँ मैं पति का हूँ मैं फलाने का हूँ भगवान के हो जाओ मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं तो ये जैसे स्टेरिंग बदलने से स्टेरिंग घुमाने से गाड़ी घूम जाती है ऐसे अपने में अहंता जो है मैं पना है मेरा पना है इसको घुमाने से सारा कुछ बदल जाएगा मैं पत्नी का हूँ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 गटरों में बहना पड़ेगा इसलिए राज वैभव ऐश्वर्य का त्याग करना पड़े तभी भी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए उन चीजों का त्याग करना कोई खतरा नहीं क्योंकि तो एक दिन तो मरकर तो छोड़ना ही है मरकर लाचारों पर छोड़े और वासना लेकर भटके तो फिर जाके कहीं न कहीं जन्म में इससे तो जीते जी वासना मिटाकर निर्वासनिक आत्मा पर परमात्मा का सुख पाने का अभ्यास करना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 मिट्टी का आम बारह महीना मिलता रहता है खिलोने का आम अब बच्चा उसी में फैलता है, और असली आम तो सीजन में मिलता है पहले कच्चा होता है फिर खटमिठा होता है फिर पकता है तब पूरा पीला होता है खिलोने का आम तो पीला पहले से ही तैयार है ऐसे ही ये जगत जो है खिलौना है इसका सुख तो जब देखो आंखों को देखने का सुघने का स्पर्श करने का तैयार है बाद में सत्यानाश जैसे चमचम चम चमकते अंगारे बच्चे को तो बिल्कुल खिलौना प्यार मिला अंगारा रूपी लेकिन हाथ डालो तो फिर रोगे ऐसे इन सुखों को जब तक भोगा नहीं तब तक आकर्षक लगते और भोगो तो पछताना ही पड़ता है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 मनुष्य अपने आप का शत्रु है और अपने आप का मित्र है आत्म आत्मनो बंधु आत्म रिपुरात्म बंधु आत्मनात्मा तस्त्म आत्मना जिता हा। अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते शत्रु ते वर्त्मय शत्रु वस्तु जब अनात्म वस्तुओं में इंद्रियां और मन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 उमा संत समागम सम और नाब कछुआन उमा संत समागम सम और नाब कछुआन बीनू हरि कृपा उपजय नहीं गाँव ही वेद पुराण सियावर राम चंद्र की ये भी हरी की कृपा है अहित तो की कृपा है कि सहज में ये ऊंचे में ऊंची चीज और मुफ्त में मिल जाती है सहज में मिल जाती है जो हल्की चीज होती है उसके लिए परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है और जो ऊंची चीज है उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है जैसे दारू हल्की चीज है उसके लिए परिश्रम करो सौ रुपया कमाओ तब वही आधी की बोतलें है दो सौ की तीन सौ की और ब्लैक कोई दारू आता है छह सौ की बोतल मिलती है इंडिया में परदेशी दारू ऐसा मेरे को किसी ने बताया ब्लैक बोरांडी या क्या कुछ भी तो ये बिल्कुल शरीर के लिए आवश्यक नहीं है और हल्की चीजें है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 बोल घर से भी नहीं ले जाते टेसन से भी भागते नहीं और उसके लिए कोई गिलास थरमास भी नहीं लेते जहाँ कहाँ मिलता रहता है जो अत्यंत जरूरी है वो जहा कहाँ मिलता है ऐसे ही जो अत्यंत महान है वो परमात्मा नरक स्वर्ग में सब जगह है केवल मती को देखने की कला आ जाए तो उसके लिए आनंद ही आनंद है हर रोज खुशी हर खुशी हर हाल खुशी जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा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 और अंदर के प्रसाद में प्रतिष्ठित होता है तो फिर महाराज जिसको आकर्षण वास्ताएं तो मिलती नहीं अंदर से आनंद ज्ञान भी ऐसा मिलता है कि जिसका वर्णन कल हमने थोड़ा सा संकेत किया था की कि वो बाबा जी पहले फौज में था बाद में वो आदमी बाबा जी बन गया कुंभ के मेले में गया पंजाब का शरीर था कल रात को कथा सुनाई थी गोदावरी किनारे हैदराबाद राज्य के इलाके में गोदावरी किनारे से दो माइल दूर एक गांव था ब्राह्मणों का वहां इस साधु को पता चला कि एक साधु वहां टिका है तो वो उनसे मिलने गया तो संस्कृत में बोल रहा था बोले तुम संस्कृत भाषा कैसे जान बोले हम फौज में हैं तो इतना संस्कृत पढ़े नहीं थे गौ माता की सेवा करना का अवसर आया था इसीलिए विदर्मियों को जरा थोड़ा तो डांट मार पीट के भागा दिया केस मुकदमे हुए भगवान की शरण ली मुकदमों से बरी हो गए भगवान में श्रद्धा हो गई साधु बन गए साधु बन गए तो फिर कुंभ के मेले में गए तो किसी विद्वान ने कहा कि साधु लोग अनपढ़ होते हैं तो लग गई चोट दिल में तीन दिन तक कुछ खाया नहीं पानी तक नहीं पिया उदासीन रहे तो मनइंद्रियों का तप हो गया ना उदासीन वृत्ति से पढ़े तीसरे दिन सुबह को स्वप्न आया और देव ऋषि नारद दिखे और नारद ने कहा कि तुम तो भगवान नाम का कीर्तन खूब करो तो इससे मन बुद्धि भगवान के रस से रंग जाएंगे सारी विद्याएं जहाँ से प्रकट होती है वो परमात्मा का सुख प्रकट हो जाएगा तो जो चाहोगे वो हो जाएगा संस्कृत भी आ जाएगी अपने आप विद्या खुल जाएगी बाबा जी के कारण मैं कीर्तन भजन करते करते भगवान के रस में पावन हुआ अब फिर थोड़ा बहुत थो किताब देखता रहा तो मैं संस्कृत का बड़ा भारी विद्वान हो गया मैं बोलता चालता हूँ संस्कृत में ये केवल जप और ध्यान का प्रभाव है मैं पढ़ने नहीं गया इस समय तो लघुमती को लघुमती लघु कोमती पढ़े हैं और दूसरे ग्रंथ पढ़े हैं खंडन खंड खाद्य पढ़ रहा हूँ एक ब्रह्म है ऐसा ज्ञान संस्कृत में मैं पढ़ रहा हूँ बाबा जी ने अपने भक्तों को बताया कि मैंने रूबरू उन संतों को स्वतंत्र को देखा ऐस, ऐसा मिलिट्री में पंजाबी शरीर गर्ण का था और उम्र सत्र साल की थी हां, बड़ा चुस्त प्रसन्न गाँव में बड़ी भारी प्रशंसा थी साधारण आदमी तो प्रशंसा कराने के लिए क्या क्या दावा करते बेचारे नेता लोगो को कितना कितना करना पड़ता है फिर भी उनकी प्रशंसा टिकती नहीं कुर्सी गई की प्रशंसा भी साथ में छु हाँ थोड़ी बहुत सच्चाई है समाज की सेवा है तो जरा बहुत रहता है नाम नहीं तो छू हो जाता और संत नहीं चाहते तभी भी प्रशंसा उनके देह के चले जाने के बाद भी रहती क्योंकि परमात्मा शाश्वत तत्व है तो जो शाश्वत में प्रीति करता है उसका सब कुछ सही हो जाता है जो नश्वर में प्रीति करता है उसका सब कुछ नाश हो जाता है तो चलो अब शाश्वत परमात्मा के ध्यान में गोता मारेंगे हरे एकाग्रता से जिस जिसका रसमय प्रेम मय आनंदमय ज्ञान में होता है वो अपने लिए सुखद स्वरूप होता है कुटुब के लिए सुख कर हो जाता है समाज के लिए सुख कर होता है विश्व के लिए सुख कर होता है सुखदाता होता है और विश्वेश्वर को भी वो भाता है हरी हरी हो अपने हृदय स्वर को इष्ट देव को गुरु गुरुदेव को ब्रह्म गेताओं को स्नेह करते जाना जिसके हृदय में भगवान और भगवान स्वरूप सतगुरुओं के लिए स्नेह होता है उसका हृदय सहज में ही रस स्वरूप होने लगता है रसो वैसा वैश्वान वह भगवान जो रस स्वरूप है उनके हृदय में सहज स्वभाव में भगवत प्राप्त महापुरुषों के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 निष्फल वस्तुओं के आकर्षण को तु ही मिटा दे तुम मेरे सफल सफल सफल जीवन जीवन जीवन के के के मेरे मेरे मेरे दाता तू उर आंगन में अपनी प्रेम भरी धारा को बरसा दे हे मारा हे मेरे परमात्मा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 आत्म शांति अंतर आत्मा के रस में शांति पाती जाएंगे जो जो अंतर सुख अंतर आराम और अंतर ज्योति में प्रवेश मिलेगा क्यों त्यों तुम्हारे बंधन तुम्हारे विकार और तुम्हारे सुख दुख की चोटें कमजोर होती जाएगी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 आकर्षण मत जे संसारे प्रीति जे अहंकार विलय करजे आत्म प्रेम प्रगटावजे मारा प्रभु हे मेरे परमेश्वर हे मेरे सतगुरु गुरुदेव द